जिज्ञासा आत्मा यदि मन-बुद्धि इंद्रिय से परे हैं, तो इनके शांत होने पर ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी पर हमारे पास ज्ञान के साधन तो मन-बुद्धि ही हैं फिर इनके बिना आत्मा का ज्ञान कैसे होगा समाधान मूर्छा या सुषुप्ति में मन बुद्धि शांत रहते हैं क्लोनोफार्म तथा विष के प्रयोग से बेहोशी आने पर भी मन बुद्धि शांत हो जाते हैं फिर भी इन अवस्थाओं में आत्म साक्षात्कार नहीं होता हमारे पास ज्ञान के साधन तो मन बुद्धि और इंद्रियां ही हैं यदि हमको रूप और रूपवान वस्तु को जानना है तो चक्षु इंद्रिय और मन चाहिए चक्षु इंद्रिय और मन के सहयोग से हम वस्तु के रंग आदि को जान सकते हैं शब्द को सोत्रेन्द्रिय और मन के द्वारा सुना जा सकता है इसी प्रकार तत्त इंद्रिय और मन के सहयोग से तत्त विषयों को जान सकते हैं सुख दुख को हम मन से जान लेते हैं आत्मा तो मन और वाणी से भी परे हैं हमारे पास जो भी ज्ञान के साधन उपलब्ध है आत्मा उनका विषय ही नहीं है फिर उसे हम कैसे जानें? यह जटिल समस्या है परांच खानी व्यतीर्ण स्वयंभु तस्मात्ंग पश्यति नातरात्मन परमात्मा ने हमको जो इंद्रिय रूपी साधना दिया है वह स्व से भिन्न वस्तु को जानने के लिए दिया है ऐसा करके मानो इनको अपमानित कर दिया है जैसे किसी घर का कोई आदमी हमेशा बाहर की ही सुधले और अपने घर को देखे तक नहीं तब घर वाले उसे कहते हैं कि तुम बाहर ही रहो यहाँ मत रहो उसको घर से निकाल अपमान अपमानित कर देते हैं ऐसे ही परमात्मा परमात्मा ने इंद्रियादि को बहिर्मुख बना दिया है क्योंकि जीव की प्रीति बाह्य विषयों में ही है इसीलिए बाहर ही देखता है बहिर्मुख इंद्रियों से तो बाहर का ही विषय दिखाई देगा स्वरूप दिखाई नहीं देगा फिर स्वरूप को कैसे देखें तब श्रुति ने कहा कश्चित धीरा स्वरूप को देखने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है जब साधक में स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी अर्थात स्व के अतिरिक्त वह कुछ जानना ही नहीं चाहेगा तब वह आवृत चक्षु हो हो जाएगा उसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी पर यह तभी होगा जब अमृतत्व मिशन वह केवल मोक्षार्थी ही होगा अन्यथा नहीं अमृतत्व की इच्छा करना करेगा तथा आवृत्त चक्षु होगा बहिर्मुखता दूर हो जाएगी यह मै में जो मैं घुस गया है यही खोट है इसी के लिए पंचकोश का विवेक है यह से मैं को हटाओ जहाँ जहाँ अनात्मा में आत्मबुद्धि हुई है पहले अपनी बुद्धि को वहाँ केंद्रित करके फिर वहाँ से अलग कर दीजिए कि यह आत्मा नहीं है नेति नेति पंचकोशों से आवृत होने के कारण आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है इनको हटाने की प्रक्रिया ही मुख्य साधन है यह साधन अन्नमय कोष से शुरू होगा क्योंकि व्यक्ति का मय पहले यही आकर टिकता है इसी कारण से मय परिच्छिन हो जाता है परमात्म प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अमृतत्व मीक्षण जो केवल मोक्ष चाहेगा जगत नहीं चाहेगा तो जगत को ग्रहण करने के साधन उसके लिए महत्वहीन हो जाएंगे तब वह आवृत्त चक्षु हो जाएगा इसी बात को श्रुति दूसरे शब्दों में कहती है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बघुना श्रुते न यमें व्य वृणुते ते न लभ्य तस्त्मा वृणुते तनुस्वाम शास्त्र का प्रवचन करना शास्त्रों को धारण करने की विलक्षण मेधा प्राप्त करना या बहुशास्त्र सुनना ये सब आत्मज्ञान के प्रति गारंटी के साधन नहीं है क्योंकि प्रवचन का उद्देश्य क्या है मेधा शक्ति का उपयोग कहां हो रहा है ये सब जटिल एवं महत्वपूर्ण बातें हैं यदि इनका उद्देश्य जगत को गया जगत हो गया तब तो उसका अहंकार बढ़ जाएगा हां, शिव प्राप्ति आत्मज्ञान का एक गारंटी का साधन है बरऊ शभु नत रहो कुमारी इसी प्रकार एस साधक यम आत्मान एवं भ्रमते आत्मसाक्षात्कार को छोड़कर हमको कुछ भी नहीं चाहिए यही गारंटी का साधन है अतः मन इंद्रियादि की आवश्यकता आत्मज्ञान में नहीं रहती है इनसे और इनके विषयों से पूर्ण वैराग्य होना ही ज्ञान में मुख्य हेतु है जिज्ञासा परमात्मा से जीवात्मा का विभाजन सबसे प्रथम कब और किस प्रकार होता है समाधान कोई समुद्र ऐसा है जो सदा बना रहता है तो उसमें पहली लहर कब उत्पन्न हुई यह आप कैसे जानोगे जब से समुद्र है तब से उसमें लहरें हैं एक लहर ने अपना अलग अस्तित्व मान लिया कि मैं समुद्र से भिन्न हूँ बस यही लहर भाव हो गया और लहर यह समझ ले कि मैं समुद्र ही हूँ यही उनका मोक्ष है वह समुद्र तो है ही क्योंकि समुद्र ही लहर रूप में दिखता है इसी प्रकार समुद्र रूपी परमात्मा सजा रहने वाला है उसमें अंतकरण को लेकर जीव रूपी लहर उठ जाए और वह अपना पृथक अस्तित्व मानने लगे तो जीव भाव को प्राप्त हो जाता है यदि वह अपने को पृथक न माने तो परमात्मा ही है इस विषय में क्या कहा जाए कि परमात्मा से जीव पृथक कब और किस प्रकार हुआ